आदरणीय सन्यासीगण, उपस्थित आर्य पुरुषों पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारियों धर्म के तीन स्कंधों की चर्चा का विषय चल रहा है वो कौन कौन से स्कंध हैं? जिन्हें हम धर्म के नाम से जानते हैं या जिन्हें ऋषि कहते हैं कि धर्म के ये तीन स्कंद हैं इनको जानो इनको समझो और इनको करने में लग जाओ तो आज अध्ययन के विषय में यानी धर्म के दूसरे स्कंद पर चर्चा का प्रसंग कुछ शुरू करेंगे तो आज अध्ययन से शुरू करें हाँ, जी पढ़िए अध्ययन अध्ययन अध्ययन अर्थात जैसे लड़कों को पढ़ाना वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना ही है पति सेवा गुरुवासो वास अग्नि परिस्क्रिया इसमें गुरऊवास अर्थात गुरु के समीप अध्ययन करने अध्ययन के लिए रहना परंतु परंतुक भट्ट पति के घर में वास करना ऐसा अर्थ कर, अर्थ कर का घोटाला कर दिया पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थी आर्य लोगों के इतिहास की ओर देखो स्त्रियां अजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहती थी और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरु गृह में वास संस्कार होते थे यह सबको विधित ही है थोड़ा और गार्गी सुलगा। गार्गी सुलवाई कात्यायनी कात्य, कात्यायनी कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थी फिर मैं मालूम कुमुख भट्ट में पति से वैभ गोरस ऐसा अर्थ कहां से किया कहा आथर, आथर्वण संहिता में चलो इतना ही रखते हैं संहिता में हाँ आज इतना ही रखते हैं स्वामी जी कहते हैं कि धर्म का जो द्वितीय स्कंद है धर्म का जो दूसरा आधार है धर्म का जो दूसरा बिंदु है वो है अध्ययन हालांकि उपनिषद में त्रयोधर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययन दानम वो तीनों मिलकर के एक स्कंध होता है धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम प्रथमा द्वितीयो तपह और ब्रह्मचारी आचार्यवासी अत्यंतम अवसाद वो इस तरह की पंक्ति है ना तो वहाँ पर चारों आश्रमों का ग्रहण किया है तो यहाँ चूंकि स्वामी जी ने धर्म के संबंध में इन तीनों स्कों को अलग अलग करके देखा है अलग अलग करके इनको विभाजित करके देखा है तो उसी दृष्टि से यहाँ पर विचार कर रहे हैं कहते अध्ययन अध्ययन का मतलब शिक्षा ये सृष्टि नर और मादा दोनों को मिलकर के पूर्ण होती है यानी स्त्री और पुरुष और ये नर और मादा आपको सभी प्रकार की वनस्पतियों में सभी प्रकार के पशुओं में सभी प्रकार की योनियों में प्राय करके मिल जाएंगे कोई एक ऐसा नहीं होगा और होगा तो उसको अपवाद के रूप में ही कहा जा सकता है तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है विकसित होती है वंश चलते हैं संततियां चलती हैं संख्याएं बढ़ जाती हैं देशों की तो ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा का अगर प्रबंध नहीं होता है या एक वर्ग को तो शिक्षा का प्रबंध समाज कर दे और दूसरे वर्ग को उस शिक्षा से उसको हटा दे उस पर रोक लगा दे तो स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है पशु पक्षी आदि जितनी भी होनिया है उनमें तो मानवीय शिक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं रहता वो तो समझ समझेंगे ही नहीं कि शिक्षा क्या है शिक्षा का तात्पर्य क्या है शिक्षा से हम कैसे चल सकते हैं ये मनुष्य में स्त्री पुरुष को छोड़कर के और कोई भी इस तरह की शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है तो कहते हैं कि ये जो शिक्षा है शिक्षा हमारे समाज को सुशिक्षित करती है और अगर हम केवल पुरुष समाज को ही शिक्षित कर दें स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दें स्त्री को शिक्षा का स्पर्श होने दें तो ऐसी स्थिति में ग्रस्त की गाड़ी ठीक प्रकार से चल नहीं सकती तो स्वामी कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार दोनों को है और ये पंक्ति जो यहां पर लिखी हुई है ये उस समय की पंक्ति है जब स्त्री शिक्षा का लोग बहुत विरोध किया करते थे सभाएं होती थी पंचायतें बैठती थी स्त्री को पढ़ना चाहिए या नहीं नारी को शिक्षा देना चाहिए या नहीं नारी को शिक्षा देंगे तो उसके क्या परिणाम आएंगे नारी को घर का ही काम करना चाहिए नारी गृहिणी है इसलिए इस नारी को तो घर का काम करने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है और कई लोग तो यहां तक अतिश्योक्ति कर देते थे कि नारी जो है वो पैरों की जूती है ये तो नौकरानी है ये तो सेविका है इससे जैसे चाहे हम वैसे काम लें अब जहां इस तरह की विचारधाराएं गली सड़ी जो बरसों से चली आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में नारी को शिक्षा से विभूषित करने की बात कौन सोच सकता है तो स्वामी दयानंद जी ऐसे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने तत्कालीन जो परिस्थितियां थी जो ज्वलंत परिस्थितियां थी उस समय जिन्हें हल हाँ करना जिन्हें सुलझाना जिनके ऊपर विचार करना बहुत आवश्यक था तो उसमें से एक परिस्थिति यह भी थी कि नारी को शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है नारी को शिक्षा नहीं देना चाहिए इसको अनपढ़ ही रहने देना चाहिए तो सबसे पहले स्वामी जी ने इस विचार को दिया पूरे देश में फैलाया कि जैसे नर को शिक्षा देने का अधिकार है जैसे पुरुष शिक्षा का अधिकारी है ऐसे ही नारी भी शिक्षा की अधिकारी है अब कोई कहे कि कई बार ऐसा होता है कि नारियां गलत भी निकल जाती हैं, तो ये हेतु तो पुरुष पर भी लागू हो जाएगा पुरुष भी गलत निकल जाता है पुरुष कौन सा ठीक है तो ये शिक्षा का दोष नहीं है ये दोष है उसके संस्कारों का उसके वातावरण का उसके परिवेश का दोष है कि जिसमें नारी या नर गलत हो सकता है तो इस भय से कि अगर किसी स्त्री को या किसी बच्ची को स्कूल भेजा जाएगा तो वो बिगड़ जाएगी अच्छा पुरुष को भेजा जाएगा तो वो नहीं बिगड़ेगा वही तो बिगड़ सकता है तो ऐसी ऐसी थोथी युक्तियां तर्कहीन प्रमाण तर्कहीन आधार वो दिया करते थे जिसके कारण से बहुत हुआ बहुत हुआ तो उसको चौथी पांचवी कक्षा पढ़ा दी और चौथी पांचवी कक्षा पढ़ा करके और कह दी आप तू घर बैठ अपना घर का काम कर सोचने की बात यह है कि, कि क्या ये परंपरा वास्तव में प्राचीन काल से ही चली आ रही है या इसमें किसी ने संशोधन किया है संशोधन हो सकता है किया गया हो लेकिन वो भय के कारण से किया गया है जहां तक मैं समझता हूँ जब विदेशियों का शासन था और एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि कि युवा या युवती कोई सड़क पर चल नहीं सकती थी उनकी सम्मान की उनकी अस्मिता की एक बहुत बड़ी खतरे की बात उस समय चारों ओर से उसे घेरे हुए थी ऐसी स्थिति में अगर ये संशोधन कर दिया हो कि नारी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए उसे स्कूल में नहीं भेजना चाहिए तो ठीक है वो एक तात्कालिक परिस्थिति हो सकती है लेकिन ये वैदिक शिक्षा इसका विरोध करती है वो कहती है कि देखो बहुत सारे प्रमाण हैं इमम मंत्रम पत्नी पठेर इस मंत्र को पत्नी पढ़े अगर पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो मंत्र कैसे पढ़ेगी अब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं संस्कृत तभी तो हम कुछ संस्कृत पढ़ लेते हैं जो भी भाषा है अगर स्त्री पढ़ी हुई नहीं होगी तो उसके लिए आदेश शास्त्र ने कैसे दे दिया कि मम मंत्रम पत्नी पठे इस मंत्र को पत्नी पढ़े स्त्री ब्रह्मा बब ऐसे से वाकह आते हैं कि स्त्री जो है वो ब्रह्मा बने अब ब्रह्मा की योग्यता हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रह्मा के लिए चारों वेदों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है तो जब स्त्री को यज्ञ में ब्रह्मा बनाया जा रहा है तो ब्रह्मा अनपढ़ स्त्री को तो नहीं बनाया जा सकता पुरुष को भी ब्रह्मा बनाया जा जा, जाता है तो उसकी योग्यता का आकलन किया जाता है कि ब्रह्मा उसको बनाना चाहिए कि जिससे चारों वेदों का ज्ञान हो जो चारो वेदों के अंदर क्या क्या है इस बात का रहस्य अच्छी तरह से समझता हो तो ब्रह्मा को जब यज्ञ में बिना चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किए नहीं बैठाया जा सकता ब्रह्मा के आसन पर तो स्त्री को कैसे बैठाया जा सकता तो स्त्री पढ़ी लिखी होनी चाहिए नहीं तो फिर ये वाक्य बेकार हो जाएगा कि स्त्री ब्रह्मा बहुआ स्त्री ब्रह्मा बने तो इससे पता लगता है कि कोई काल ऐसा रहा होगा कि जब बीच में स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया गया वो कोई कुरीति हो सकती है कोई परंपरा हो सकती है कोई भय हो सकता है कोई लोभ हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है तो स्वामी जी ने सबसे बड़ी विशेषता बात यह की उन्होंने शिक्षा का दरवाजा जो सदियों से बंद था स्त्रियों के लिए उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और वो चाबी स्वामी ने खोज ली और उस ताले को खोल करके दरवाजे को खोल दिया और कहा कि जाओ इसके भीतर। शिक्षणालय उनके लिए भी बना दिया तो शिक्षा की अधिकारिणी अगर स्त्री है तो मैं समझता हूं वो आज स्वामी दयान जी की कृपा से है आज तो स्कूल में आप जाके देख लीजिए आज तो बल्कि स शिक्षा भी होती है अलग अलग भी कन्या गुरुकुल खोले हुए और खोले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी अधिकारियां बन जाती है स्त्रियां प्रधानमंत्री तक बन जाती हैं तो ये बिना पढ़े संभव है क्या तो इसलिए स्वामी जी यहां पर कहते हैं कि अध्ययन अर्थात जैसे लड़कों को पढ़ाना वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना चाहिए फिर आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे श्लोक मनुस्मृति में कुछ ऐसे काल में मिला दिए गए कि जिन्हें लोगों ने नहीं समझा और पूरी मनुस्मृति को ही ठीक मान करके चलते रहे तो उसी में से एक श्लोक का उदाहरण यहां पर दे रहे हैं पति सेवा गुरु बासु गृहार्थो तो अग्नि परिस्क्रिया इसमें स्त्री इस के लिए एक तो आया है कि पति की सेवा करे पति की सेवा करना एक प्रकार से परमेश्वर की सेवा है क्योंकि पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है तो इसलिए शास्त्र में अगर यह आया है कि पति सेवा कुरियात पति की सेवा करे तो ये ठीक है पति की सेवा करनी ही चाहिए लेकिन पति को पत्नी की भी सेवा करनी चाहिए यह भी बात है कि पति पत्नी तो पति की सेवा करे पर पत्नी पति पत्नी की सेवा ना करे जब जब वो एक सेवा करती है दूसरा सेवा नहीं करता है तो आपस में फिर कलह हो जाता है झगड़े हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रधानता पति की है प्रधानता पुरुष समाज की है इसलिए यहां पर कहा गया है कि पति सेवा तो एक तो उसका कर्तव्य है कि वो पति की सेवा करे फिर क्या करे गुरु बास हो और गुरु के घर में बास करे अब गुरु के घर में बास करे का मतलब कुल्लूक ओ कुल्लूक भट्ट ने कुल्लूक भट्ट ने क्या इसका अर्थ किया कि पति के घर में बास करना हालांकि स्वामी जी ने कहीं लिखा है या तो पंडित लेखराम जी का जो जीवन चरित है तो उसमें एक घटना आती है तो उसमें कुल्लूक भट्ट को उल्लूक भट्ट कह दिया है तो वो मेरे दिमाग उससे निकल गया क्योंकि मैं, मैं मैं वैसा पढ़ता रहा हूं तो कहा कि पति के घर में बास करना और होना क्या चाहिए गुरुवासा अर्थात जैसे बच्चा जब पांच साल का हो जाता है तो अपने आचार्य कुल में बास करके विद्या अध्ययन करता है आचार्य की सेवा करता है आचार्य के साथ में उसका अच्छा व्यवहार होता है आचार्य की शिक्षा उसे बहुत बहुमूल्य मिलती है जिससे उसका विद्या के साथ साथ उसका आचरण भी सुंदर होता चला जाता है तो जैसे हम किसी बच्चे को आचरण से सुंदर बनाना चाहते हैं शिक्षा सुंदर बनाना चाहते हैं उसको एक अच्छा अच्छे स्वस्थ समाज की रचना करने के लिए हम उसको बनाना चाहते हैं तो स्त्री को यह अधिकार क्यों नहीं स्त्री क्या एक सुंदर समाज नहीं बना सकती स्त्री क्या एक सुंदर आचरण की शिक्षा स्वयं में ढाल करके दूसरे को नहीं दे सकती तो स्त्री भी उतनी ही अधिकारी है शिक्षा की जितना कि पुरुष है और आज ये हुआ है आज पुरुष और स्त्री को समान शिक्षा का अधिकार है ये अलग बात है कुछ इसमें दोष आ जाते हैं दोष इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही है उसमें उसमें कोई आध्यात्मिकता का, का संबंध दूर तक भी नहीं है इसलिए परिणाम यह होता है कि समाज में जो कुछ चल रहा है वो उसी में बह जाते हैं क्योंकि उनके विरुद्ध उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता कोई उन्हें मार्ग दिखाने वाला नहीं है इसलिए जो मार्ग उन्हें दिखाई देता है उसी मार्ग पर वो दौड़ पड़ते हैं तो ये शिक्षा का दोष नहीं ये दोष है समाज में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उस दूसरी शिक्षा पद्धति का यह दोष है कि उनको दूसरा मार्ग दिखाया ही नहीं गया तो कहते हैं कि यहां पर कुल्लूक भट्ट ने अर्थ क्या कर दिया गुरु बाशा का कि अपने पति के घर में ही रहना भाई पति घर में तो रहेगी रहेगी पति सेवा जब पहले आ ही गया है ये पद पति की सेवा करो तो फिर दोबारा गुरु बासा का मतलब क्या है जब पति की सेवा करेगी तो पति के घर में रहेगी कि नहीं रहेगी ऐसा तो नहीं हो सकता कि रहे तो ससुराल में नहीं रहे तो मैके में और सेवा करे पति की रोज रोज उसका आना जाना थोड़ी होगा जब पति की सेवा करेगी तो पास पास ही रहेंगे ना एक परिवार में रहेंगे तो इसलिए पति सेवा से उसने उन्होंने जो गुरु गुरु जो ये निकाला है कि क्या निकाला है कि पति के घर में ही बात करना ये तो एक दूसरे से विरुद्ध पंक्ति जा रही है तो पति सेवा से ही पति घर में बात करना सिद्ध हो जाता है इसलिए स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि कुल्लूक भट्ट ने गुरु गुरु बासों का ये कर दिया है ना कि पति के घर में बास करना ये उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया और किसी ने घोटाला शब्द भी यहां पर डाल दिया है कि घोटाला का मतलब क्या होता है जिसमें कुछ पता ही नहीं लगे कि कहां से आया और कहा गया घालमेल जिसको कह, कह देते हैं तो कहते उन्होंने घालमेल कर दिया और क्या, क्या, क्या किया गृहार्थो तो अग्नि परिस इसका पूरा श्लोक इस तो यह है मैं लिख करके भी लाई थोड़ा सा वैवाहिको विधि स्त्री नाम संस्कारो वैदिका स्मृता ये दो दूसरा व्यय का सड़सठवा श्लोक है कि वैवाहिक विधि स्त्री नाम स्त्रियों का जो विवाह संस्कार होता है स्त्री नाम वैवाहिकों विधि स्त्रियों का जो विवाह संस्कार जो होता है विधान के अनुसार संस्कारों वैदिक स्मृता और कहते हैं कि जो उसमें संस्कार होता है उसी को ही उपनयन संस्कार समझ लेना चाहिए यानी अलग से स्त्रियों का उपनयन संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं है वही उनका उपनयन संस्कार है कि उनका विवाह हो गया है बस अलग से उनको एकज्जुप भी देने की आवश्यकता नहीं है और आगे क्या कहते हैं आगे कहते हैं पति सेवा पति की सेवा करें और गुरु यानी स्वामी तो अर्थ करते हैं कि कन्या जो है जब पांच वर्ष की होवे तो वो अपनी किसी धार्मिक विदसी आचार्य के कुल में जाकर के अपनी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करे आचार विचार की शिक्षा ले योग बने स्वामी जी तो ऐसा अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि पति से व गुरुवास यानी गुरुकुल में जाकर के जैसे विद्यार्थी वास करता है वैसे ही विद्यार्थी भी वहां जाकर के आचार्य की अंत्यवासिनी बन करके वहां पर शिक्षा का, का जो है वो लाभ उठाए और कृहार तो अग्नि परिस्क्रिया और कहते हैं अग्नि परिस्क्रिया अग्नि परिसक्रिया जो है ये क्या है कहते हैं कि ये जो हम अग्नि होत्रादि जो करते हैं संध्या करते हैं अग्नि होत्र करते हैं विभिन्न प्रकार के मंत्र बोलते हैं भोजन करने का समय मंत्र भोजन समाप्ति का मंत्र स्नान करने का मंत्र संध्या का मंत्र सोने का मंत्र जगने का मंत्र तो ये हम जो सब मंत्र के द्वारा करते हैं कहते हैं कि ये, ये उसको नहीं करना है उसके लिए क्या है कहते हैं कि बस वो घर का काम करे गृहार्थो वो घर के लिए है वो वो घर का काम करने के लिए है उसे कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए उसे कोई मंत्र पूर्वक क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ऊपर का जो श्लोक है वो श्लोक इस प्रकार का भाव व्यक्त करता है कि ये स्त्री जो ही काम करे वो बिना मंत्र के करे उसको मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है अब आप ये विचार कर सकते हैं कि जब वेद मंत्रों में हम ऋषिकाएं देखते हैं अपाला हुई हैं और ये उपनिषदों में आता है जैसे गार्गी शी मैत्रेयी कात्यायनी वगैरा और गार्गी ने तो उपनिषदों में जब पंडितों का और याजवल का जबरदस्त शास्त्रार्थ हो रहा था और कारगी भी सुन रही थी वो देख रही थी कि याजवल की विधता कितनी है कितनी विद्यता से ये अपने उत्तर देते हैं कि पंडित हक्के बक्के रह जाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि अब इसकी काट कैसे करें तो गार्गी कुछ देर सुनने के बाद वो कहते हैं कि पंडितों मेरी बात सुन लो बोले सुनाओ बात यह सुन लो कि मैं याजवल से दो प्रश्न पूछती हूँ वो प्रश्न मुझे याद नहीं है दो प्रश्न पूछती हूँ और अगर उन दो प्रश्नों के उत्तर यादवल के दे देते हैं तो तुम हाथ जोड़ करके अपने घर को चले जाओ और ये ब्रह्म व्यक्ता जो इसने अपने ब्रह्मचारी को ये कह दिया था कि ये जो राजा जनक ने एक हजार गाय जो खड़ी की है ना जिनके सींगों पर सोना मरा हुआ है और ब्रह्मचारी से कह दिया ब्रह्मचारी आंक ले जा और ब्रह्मचारी आंक ले गया तो पंडितों को जलन हो गई कि आपने बिना साक्षात की ब्रह्मचारी कहसे कह दिया तो उन्हें ले जा तो यादवल्क ने कहा कि भाई आप चिंता क्यूँ करते आप सासाथ कर लो अगर आप जीत जाओगे तो मैं वापस दूसरे ब्रह्मचारी को भेज दूंगा ब्रह्मचारी और गुरूकुल से यहां हाँक ले भाई हाँकना ही तो है कि विधेय जनक से हाँकना गुरुकुल और गुरुकुल से हाँकना विधेय के पास आ जाएंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है तो लेकिन उपनिषद ये बताती है कि ब्रह्म देवता अंत में महेषि याजवल की सिद्ध हुए और एक एक करके भी पंडित आये कई मिलकर के भी प्रश्न उन्होंने किए लेकिन किसी की पार नहीं बसाई तो अंत में सबने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अब हम आपसे नहीं जी सकते तो मैं ये कह रहा था कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती तो गार्गी महर्षि याद जगल जो कि जो कि शास्त्रों का एक पारंगत ऋषि था उससे प्रश्न पूछने का साहस ही कैसे करती वो अगर पढ़ी ना होती तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें गुरुवासा तो अर्थ पति घर में बास करना ऐसा अर्थ जो कर दिया है वो ठीक नहीं किया और आगे थोड़ी और पंक्ति पढ़ देता हूं पूर्व काल में आयु लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट ऋषि से पढ़ती थी आयु लोगों के इतिहास की ओर देखो तो आयु लोगों का जो इतिहास है उसमें हमें मिलता है कि जो स्त्रियां होती थी वो युद्ध विद्या भी सीखती थी युद्ध शिक्षा सीखती थी और और वेद मंत्रों का साक्षात्कार करती थी जैसे कि अभी कुछ स्त्रियों के मने नाम गिना तो इससे पता लगता है कि ये जो श्लोक हैं, ये दोनों के दोनों प्रक्षिप्त हैं और अपने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जिन्होंने इनका भाष किया है जो भाष्कार के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने भी इन दोनों श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है कि ये दोनों श्लोक पहले के श्लोकों श्लोक से और अंत के श्लोक से तालमेल नहीं खाते इसलिए इन दोनों श्लोकों को डॉक्टर साहब ने प्रक्षिप्त घोषित किया है और देखा जाए तो ये मानना चाहिए क्योंकि बिना मंत्र पूर्वक क्रिया करे घर का काम ही उसका अग्निहोत्र आदि है तो इस तरह की जो बेतुकी बातें हैं ये हमें बताती हैं कि मध्यकाल में एक ऐसा काल था कि जब स्त्री को शूद्र जैसा समझा जाता था उसको एक साधन समझा जाता था तो आज ये सौभाग्य समाज का कि स्त्रियां भी बराबर का अधिकार प्राप्त कर रही हैं और पद प्राप्त कर रही है बल्कि यहाँ तक की कई बार पुरुषों से स्त्रियां आगे निकल जाती है विद्या में शिक्षा में पदों में तो ये आज का विषय था अब इसको यहीं बराम देते हैं शांति पाठ ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति दया शांति वनस्पत शातिर्े देव शातिर्ब्रह्म शांति सर्व शाति शातिर शाति साम ओ शाति शांति शाति्यो नम सबको सादर नमस्ते